अरे तो इतने घनिष्ठ मित्र उनको सर्वस्व देने को तुम बाजी पांच सौ तो सिर्फ रुपया ले गए और तुम दुखी हो गए और बोले तो कि मैं इसलिए नहीं दुखी हो रहा हूँ कि वो पांच सौ तो रुपया लगे पांच सौ तो नहीं घर में जो कुछ था तब ले जाते तब भी हमको दुखी नहीं पर मैं अगर अपने घर में से रुपया निकाल के ले जाता हूँ पांच सौ तो पांच ले जाता हूँ तो क्या तुमको गिनती बता के ले जाता हूँ उनसे चादी लेता हूँ तिजोरी से निकालता हूँ जो ले जाना होता है ले जाता हूँ जो लाना होता है तो ला रखता हूं. है? के रखता हूँ कभी तुमको गिनती थोड़ी बताता हूँ कितना ले जा रहा हूँ कभी तुमको तुम तो नहीं बताते जब तो तक देखोगे अगर इस घर को अपना घर समझते इस रुपये को अपना रुपया समझते तो तुमको गिनती बता के क्या ले जाते हमको तो दुख ये है अभी हम और वे एक नहीं हुए अब ईश्वर की बात ना? इस पर की जो मौजे से ले जा और वे देव की मौज से रहने दे, हमारा तो परम घनित समित्र सबसे घनित समित्र ही है ना वो कभी काल की उपाधि से काम करता है समय के पेड़ से कोई चीज लेता है तो देता है कभी देश की उपाधि से काम करता है यहाँ लेता है वहां देता है और कहीं व्यक्ति की उपाधि से काम करता है यहाँ लेता है वहां देता है तो ये उदार दृष्टि है कि ईश्वर हमारे घर को आपको नहीं भार समझता परम उदार दृष्टि हमको अपना स्वरूप ही है अपना नियम में समझना है ना अपना आस्थित्व समझना अपना नियम समझना अपना सका समझना अपना से समझना अपना भोग समझना और अपना स्वरूप समझना तो तुम इस संपूर्ण प्रपंच को क्या समझते हो लो बिल्कुल ब्रह्मरूप है ये इसमें कहीं ही? सुखी दुखी होने का राज दवेश करने का अहम मम करने का भी प्रसंग नहीं है इस बात को महात्मा लोग जानते हैं परम तो उदार दृष्टि क्या है नाच की लेख पर नासिका पीएम आसिका न भगती ये आसन नहीं है ये मक्खी बैठने की जगह नहीं है उड़ा दो, ना? दे आशिता है नासक के दई हत्या है इसमें अश्विनी कुमार देवता के रूप में रहते हैं <coughs> तो सभी उदार दृष्टि का प्राय हुआ ये रोग में और योग में है नियोग में और संयोग में जन्म में और मरण में कहीं भी ब्रह्मतिरिक्त कोई वस्तु है ये दृष्टि न हो परम उदार दृष्टि है हो तो हो बोला जाए तो बोला जाए ये सोचा जाए तो सोचा तो जाए ये दृष्टि परम उदार है ये प्रातक सबसे बढ़िया ये है ये प्रातक लगाओ कि ब्रह्मातिरिक्त और कुछ है नहीं तो आज से नहीं लगाया जाता ये दृष्टि ये ज्ञान ज्ञान मन अब ये प्रश्न हुआ ये कृतवा बड़ी आसत है दृष्टि ज्ञानमयीन कृतवा करने में लोग जो हूं वो परेशान हो जाता हूँ असल में करने की ऐसी आदत पड़ी है लोग समझते हैं किए बिना तो कुछ होगा ही नहीं ऐसे कहते हैं कि खाली में रखा हुआ ग्रास बिना हाथ से उठाए मुंह में नहीं जाता है बिना पांव उठाए एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते हैं बिना बोले अपनी अपना भाव दूसरे के साथ नहीं पहुंचता है बिना किए तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं बात तो ठीक है उसको गलत नहीं समझना इससे भी सही समझना जो चीज यहाँ नहीं है वहां है उससे पानी के लिए कदम उठा चलना पड़ेगा जो अब नहीं है आगे है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जो मैं नहीं है तू है उससे ककड़ना पड़ेगा लेकिन जो वस्तु अपना मैं है ब्रह्म है ना जिसमें यहाँ और वहाँ का भेद नहीं है परिपूर्ण ब्रह्म है जिसमें अब और सब का भेद नहीं है एक रस अगुना ब्रह्म है जिसमें मैं तू यह वह का पदार्थ भेद नहीं है अद्वैय ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म है उसको पाने के लिए चलना पड़ेगा कि इंतजार करनी पड़ेगी कि किसी को तो पकड़ना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अरे वही ये तो अपना आकर ही है न तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा तो ये करने वाले जो हैं, ये असल में दिख पाते हैं वहीं पे बंधा है समाधि नमित स्थिति अच्छा ने कहा है? कि सबसे बड़ा बंधन तुम्हारे जीवन में क्या है बोले तो तुम समाधि लगाना चाहते हो तुम स्वयं समाधि स्वरूप हो ये बात तो समझते नहीं सबकी समाधि तो तुमने लगी हुई है ये सारी सृष्टि तो तुम्हारे अंदर दखनाई हुई है सबके अधिष्ठान तुम सबकी कदर तुम हो सब तुमने पैदा हुए और सब तुम्हें मरेंगे तुम्हारी अनुभूति से बाहर कोई है नहीं अब गले समाधि लगाने जा रहे हैं तो ऐसे लोग जो है ना समाधि समाधि तो लगती नहीं फिर पुनर्मूसू तो बाबा ये चलो वही भोग वही पैसा तो वही जातुता वही तो बोले आई असल में दृष्टि गृत्वा ज्ञानमयी दृष्टि बना के जगत को ब्रह्ममय देखे और फिर ज्ञानमयी दृष्टि हट जाए तक फिर जगत का जगत तो साधक तो की दृष्टि ही सिद्ध की दृष्टि से इससे भी विलक्षण होनी चाहिए और वो सिद्ध की दृष्टि क्या है तो दृष्ट विदर्शन दृष्टिया नाम यत्र वा भवेश दृष्टि तत्र कर्तव्या नौना साग्रवलोकनी अरे बाबा ये आख को घुमाने फिराने का नाम परमारस नहीं है <coughs> बनारस में एक साधु रहते थे बड़े मशहूर थे कहा तो कृपा से हमें उनके दरवाजे पर से दिन में एकाधगार निकलना पड़ता था तो so, उनका क्या विचित्र आश्चर्य था कि so, जिस चीज में गंध न हो उसमें गंध स्तर निकलता तो so, ये नहीं कि कौन सी मैंने एक गंध जो गंध कहो उनसे वही गंध व्यक्ति में उत्पन्न कर देते थे ऐसा भी देखने में आया कि को बदल देते थे गुलाब को चंपा कर दिया चंपा को गुलाब कर दिया बड़े बड़े लोगों के सामने करते थे ऐसा भी लोग बताते हैं कि चिड़िया मर गई तो उन्होंने अपनी दृष्टि डाल के ऊपर उसको एक बार प्राण का संचार कर दिया चली फिर फिर मर गई फिर गिर गई मर गई दृष्टि में गरी सकती थी ऐसा भी उनके बारे में प्रसिद्ध था कि कोई नकली सालग्राम या नकली शिवलिंग उनकी आंख के सामने ले आवे तो वो थक जा सकता था बड़े विचित्र थे ये जो आया था ना ये तो थन आस गया था इसमें तो कई कई जादू के तेल उनसे देखते थे बड़े मजेदार थे लेकिन अब हम लोग तो नारायण चर्चा करते थे कि आत्मा ब्रह्म है तो हम लोग कहते थे कि ये सब जादू का तेल है ये ये की सिद्धि नहीं है ये जादू है आ, एक बच्चे को दूसरे स्थान पर पहुंचा देना दूसरे स्थान की बस्ती को मंगा लेना बस्ती का रिचांतर कर देना आ, एक बड़ा बदमाश निकला हो एक आदमी जो मिट्टी को मिस्त्री बना देता था और जो तो ये बात आपको नहीं सुनाते हैं तो ये जो जाति का खेल है माया का खेल है इसका नाम वेदांत नहीं है वेदांत माने नाम रूपात्मक प्रपंच से नाम रूपात्मक प्रपंच में आस्था न होना इससे वैराग्य होना इसके, इसके उत्थान पतन से अफंग उदासीन होकर अपने स्वरूप में स्थित रहना ये वेदांश ये वेदांश की लीला होती तो, है दस विदर्शन दृश्यानाम विरामो ये यहां दृष्टा दर्शन दृश्य इस प्रकृति का विराम है विराम माने विराम चिन्ह तो आप जानते हैं ना जब बात दास्य पूरा हो जाता है तो कहते हैं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में दृष्टा दर्शन दृष्टि का पुलस्ताप जो है वो दृष्टि दृष्टा दर्शन दृश्य का ग्राम ग्राम तुल मान इसके आगे दृष्टा दर्शन दृष्टि नहीं है तो, तो, तो इसमें इस बात पर आप ध्यान दो अभी तो वेदांत में आपकी बुद्धि जितना प्रवेश करती होगी उसके अनुसार आप इसको समझेंगे एक बार ये प्रश्न हुआ कि देखो हमें जागृत अवस्था में स्वप्न का और सुसुद्धि का स्मरण होता है तो अनुभव के लिए हुए पदार्थ ही तो स्मरण होता है ना हमने का अनुभव किया और अब स्मरण होता है और हमने स्वप्न का अनुभव किया अब स्मरण होता है तो अनुभव का काल दूसरा और स्मरण का काल दूसरा तो काल सच्चा हो गया ना अंतर देश में अनुभव किया और बहर देश में ने स्मरण किया तो देश दूसरा हो गया ना स्वप्न में कुछ और देखा जागृत में कुछ और देख रहे हैं तो स्वप्न के पदार्थ का जो स्मरण है वो पदार्थ पदार्थांतर का स्मरण है ना तो काल बस्ती नीने सच्चे हो गए देश जो उनका मैंने सुशक्ति देखी और उसका स्मरण कर रहा हूँ मैंने स्वप्न देखा और अब उसका स्मरण कर रहा हूँ मैंने कल देखा और अब उसका स्मरण कर रहा हूँ मैंने वहां देखा उसका स्मरण कर रहा हूं। मैंने उनको देखा और उनका स्मरण कर रहा हूं। तो ये प्रकृति सकती है। आप देखो अब अब वेदांत की गंभीरता दूसरी जगह है और वेदांत के समझाने की प्रक्रिया दूसरी जगह है तो जब ये प्रश्न उड़िया बाबा जी महाराज से किया गया तो बोले कि ये जो त्रिपुटी ढांसती है न स्मरता की त्रिपुटी मैं स्मरण कर रहा हूँ ये स्मरण की वृत्ति है और कालांतर में अनुभवती हुई स्वप्न या पदार्थ स्मरण हो रहा, तो स्मरण के विषय स्मरण और स्मरण करने वाला है ये त्रिपुटी हुई है निकुटी हो गई इसको त्रिपुटी हैं जैसे ये धड़ी दिख रही है आख को दिख रही है और मैं को दिख रही है तो धड़ी आंख और मैं इन तीनों की एक त्रिकुटी हुई तिस तो का स्मरण आ रहा है स्मरण की वृत्ति हो रही है मैं स्मरण कर रहा हूँ तो त्रिपुति हुई क्या है अच्छा स्वप्न में आपको तो त्रिपुटी भासती है कि नहीं पहले ये बताया क्या तो स्वप्न में ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं उठा से उठाऊ स्वप्न तो में क्या ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं स्वप्न देश उठा उठाऊ स्वप्न में क्या नहीं मालूम पड़ता कि मैं स्वप्न में देशांतर से आया हूँ स्वप्न में क्या कालांतर का स्मरण नहीं होता स्वप्न में क्या पदार्थांतर का स्मरण नहीं होता तो जैसे स्वप्न में स्वप्न का देश स्वप्न का काल स्वप्न की वस्तु स्वप्न की वृत्ति और इसमें स्मरण करने वाला मैं ये समूचित त्रिपुटी जैसे आत्मदृष्टि से चैतन्य दृष्टि से बिना हुई भाषती है का स्मरण नहीं होता किस हुई थी ऐसा स्वप्न होता है स्वप्न हुआ था उसका स्मरण नहीं होता स्वप्न हुआ था ऐसा स्वप्न होता है पदार्थांतर कालांतर वस्त्रांतर देखे हुए हैं और उनका स्मरण होता है ऐसा नहीं देखे हुए है ऐसा स्वप्न होता है इसका अर्थ हुआ जो प्रकृति भाष रही है घड़ी और आख और आँख वाला ये देना हुए भाष रही है अपने स्वरूप में अपने चैतन्य धन में अपने आत्मतत्व में नारा आत्मसत्य में, में ये वर्तमान जो तृप्ति है ये ही स्वप्नवत्त रही है मैं देखने वाला और ये देखा जाने वाला और ये देखने की वृत्ति अब भूतकाल के साथ संबद्ध है चाहे भविष्य काल के चाहे वर्तमान काल के चाहे बाह्य देश के चाहे अंतर के चाहे ऊर्द्व देश के चाहे अभ्य देश के चाहे सामने वाली वस्तु के चाहे पड़ोसी वस्तु के किसी के साथ भी चाहे उसका संबंध संपूर्ण गए ये संपूर्ण प्रपंचबद्ध भा कर रही है अपने स्वरूप में इसका विराम है और हाँ। अपने स्वरूप में उसका ग्राम है हाँ। मैं तो बालक था स्वामी तो मंगलनाथ जी महाराज दर्शन हुआ बहुत बालक था अपने समय में स्वामी मंगलनाथ जी महाराज अद्वैत वेदांत के बहुत उत्कृष्ट पोटी के अनुभवी माने जाते थे देखो तो अंग्रेजी भाषा केवल पढ़े हुए लिखे लोग पढ़े लिखे लोग जो वेदांत के अपने उपनिषद के ब्रह्मपूत्र के शंकर भाष के मूल तत्वों से अपर्चित हैं वो किस्से वेदांत का जाता मान लेते हैं उसके साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है उनकी तो, श्रद्धा को तो हम लोग कोई महत्व नहीं देते सीधी बात है वो उनमें भी अच्छे हो सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे होते हैं ये सब चीज है परन्तु हम प्रस्थान त्रय जो महत्व देते है न स्थान पर माने तक गीता और वेदांत दर्शन पर है ना जो भाष्य है उनका दृष्टिकोण ला है वो वो पहले सृष्टि में जड़ता थी फिर विकास थी फिर ज्ञान हो रहा है ये पद्धति उसकी नहीं है और वो शिक्षण की प्रणाली ही बिल्कुल निराली है वो भीतर से बाहर को निकलती है आत्म चैतन्य पहले है और और दृश्य बाद में और वैज्ञानिक प्रणाली है दृश्य पहले है और चैतन्य बाद में तो ये तो ऐसा मौलिक मतभेद है तो मंगलनाथ जी महाराज एक बात सुनाते थे जिनकी समझ में नहीं आएगा उनको सुनने का पूर्ण होगा बोला उनके मन में और सुनने का संस्कार बैठेगा कभी समय पर उसकी तुलना होकर कल्याण करेगा सब बात तुरंत समझ में आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है नारायण वो कहते थे कि जिस व्यक्ति का जिस अंतकरण में जिस समय स्मरण होता है उस समय अनुभव नहीं होता और जिस अंतकरण में जिस वस्तु का जिस समय अनुभव होता है उसका स्मरण नहीं होता एक ही वस्तु का एक ही काल में अनुभव और स्मरण दोनों नहीं हो सकता देखो तो हम स्मरण करेंगे तो पहले देखे हुए का स्मरण करेंगे कल देखा आज स्मरण करेंगे और आज देख रहे हैं कल स्मरण करेंगे जिस व्यक्ति का जिस अंतकरण में जिस समय अनुभव हो रहा है, है? उसी व्यक्ति का उसी अंतकरण में उसी समय अनुभव नहीं होता तो देखा था आज याद कर रहे हैं वहां देखा था यहाँ याद कर रहे हैं उस रूप में देखा था उस रूप में याद कर रहे हैं और अनुभव है ना अब देखो ये जो अनुभव स्वरूप आत्मा है वो अभी है यही है यही है इसका स्मरण नहीं होता है जो ब्रह्म का स्मरण करता है वो कल देखे हुए ब्रह्म का स्मरण करता है तो आज ब्रह्म कहीं करने गया है वहां देखे हुए था यहाँ हिमालय में हिमालय में एक दिन हमने ब्रह्म को देखा तो आज उसकी याद कर रहे हैं तो हिमालय में ब्रह्म था यहाँ नहीं है कि वहां का देखा हुआ यहाँ याद कर रहे है यहाँ वाला ब्रह्म कहा गया यहाँ ब्रह्म है कि नहीं है यहाँ वाला ब्रह्म कहीं चला गया तबने हिमालय वाला याद कर रहे हो आज वाला कहीं चला गया तबने कल वाला याद कर रहे हो जो तुम हो वही कहीं चला गया तुम कहीं चले गए है नब्बे दूसरे की याद कर रहे हो इसलिए जो अनुभव रूप होता है वो स्मरण रूप नहीं होता और जो उसी समय और जो स्मरण रूप होता है वो अनुभव रूप नहीं होता तो ये निर्गुण निर्गुण निराचार निर्विकार और निर्विशेष निर्धरमक ब्रह्म सत्य के निरूपण में द्रष्टा दर्शन दृष्टि की जो त्रिपुटी है वो केवल स्वप्नवत् से प्रतीयमान है इसमें स्मरता स्मरण और स्मर्जमान की त्रिपुटी केवल स्वप्नवत् से प्रतीयमान है स्वप्नवत् तो भाषते है नाम रूप को कल देखा आज याद करो नाम रूप को वहां देखा यहाँ याद करो नाम रूप को वे देखा, देखा आज यहाँ याद करो ये जो किसी से ब्रह्म सूत्र में ये प्रसंग आया आवृत्ति कौन करता है तो जिसके दृढ़ अपरोध के साथ नहीं हुआ है दुहराता कौन है दिमाग पर बोझ कौन लादता है अपने हृदय पर भार कौन लेता है करता कर्तव्य दुख कुमार कंड ज्वाला दगभांतरात्मन कुतः धारा सार अमृत सुकाम ये करना ये करना ये करना दुनिया में कर्तव्य के भार से तुम बदे कर्तव्य के दुख का जो भार है उस से तुम्हारा अंतकरण जल रहा है अरे ये ज्ञान तो वो चीज है जिसमें कर्तव्य का धार नहीं कर्तव्य की आग नहीं इसमें कोई पश्चात नहीं कोई स्मृति नहीं कोई आदति नहीं कोई याद नहीं करना है इसमें वर्तमान में कोई आदति नहीं करनी है भविष्य के लिए किसी कर्तव्य काम इससे नहीं करना है चार बात में जानी चाहिए जानना कुछ नहीं है और करना कुछ नहीं है छोड़ना कुछ नहीं है और पाना कुछ नहीं है ब्रह्मज्ञान के साथ, ब्रह्मज्ञान के साथ ये चार बात अपने आप आती है अब जानना बाकी नहीं रहा अब करना बाकी नहीं रहा अब छोड़ना बाकी नहीं रहा अब पाना बाकी नहीं रहा कथा पितात धन्य लोक व चेषा अवलोकनात्थम गता दुनिया में ऐसा ऐसा महात्मा महात। कोल होता है जिसके मन में जीने की इच्छा नहीं है जानने की इच्छा नहीं है पाने की इच्छा नहीं है, भेजने की इच्छा नहीं है मन स्वयं सच्चिदानंद जो है उसको जीने की क्या इच्छा वो तो कभी मरेगा ही नहीं उसके जीने की क्या इच्छा जो सेम चेतन है उसको ज्ञान की क्या इच्छा वो तो सेम ज्ञान है जो आनंद है उसको भोगने की क्या इच्छा वो तो सेम आनंद है और जो अभ्रह है उसको तोड़ने की क्या इच्छा क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई यही नहीं इसके सिवाय कोई यही नहीं दरअसम दृष्टि नाम विराम ये तो यहाँ दृश्य दर्शन और दृष्टि का दुराम हो जाता है दुराम होना माने बाधित होना अपने स्वरूप में मिथ्या होना भाषमान ज्ञान बाध्यत्व अधानुष्ठात चिंताबाद प्रति योगित्व भाषमान होने पर भी अध की दृष्टि से, से न होना एक तो बोलते हैं विराम दृष्टि नाग्रागल नाक पर त्रातक करने से आ, परमार्थ नहीं मिलता ये जादू का खेल नहीं है कि त्रातक करके किसी को वस्त में कर लें है नी को सींच लें ये त्रातक नहीं है दृष्टि से कोई चीज बुला लें ले। जादूगर ना ऐसे बढ़िया बढ़िया जादूगर एक बार रैली में एक, एक जादूगर आया उसने कहा कि जो कहो तो बना दें अब हल्की बात कर देते हैं वो बना और ये कहो कि वो वेदांत जो मैंने पहले कही और ये वेदांत नहीं ऐसा भी उसने कहा जो कहो सो बना दो वहां <पड़ी <थी। पड़ीड़ी> <थी। पड़ी> तो, तो तो एक दिसम्बर नाथ मंदिर वाले हैं उनके पिता थे वे थे गाँव के पचास करते थे उन्होंने कहा कि हमको एक देवर की टीति लगा दो आभूषणों की टेटी बोले अच्छा भरी सभा से वक्त आभूषण की टेटी आके कर रहे हैं खोल दिया खोल दिया दिखाया ये हार है तो ये देखो ये संगन है ये फलाना खोल दिया अब महाराज ऐसी चतुराई की दिसंबर प्रसाद के पिता ने कि उसकी आंख बचा करके उसमें से एक हार ले लिया जादूगरों, हो <laughs> तो हस था मालूम ही नहीं पड़ा पेटी पे तेट जेवर रख दिया पेटी बंद हुई गायब हो गई गया गया गया। दस मिनट के बाद अब जादूगर तो लौट है मैं मैं मैं मरा मैं मरा मैं मरा दर्द हुआ क्या बोले की कि किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी हमारी पेटी में से कोई चीज चली गई हमारा देवता हमको तकलीफ दे रहा है लगता है दो नहीं तो मर जाएंगे फिर दिसंबर के पिता ने दिसंबर हमारे आज के अधिक में तो सृष्टि है तो रखा गया फिर पेटी गई एक भूत विद्या हो एक दृत विद्या बोलते है ना आकर्षण आकर्षण विद्या का मानसिक शक्ति का एक प्रदर्शन था एक चमत्कार तो ये सृष्टि जो है इसमें ऐसा मानसिक शक्ति का चमत्कार है ये फूल बना दे दाह बना दे दीकर बना दे समाधि लगा दे बस्तु बना दे ये सब कुछ दिखता है है ना ये सब कुछ दिखता है पर है सब स्वप्न वो तो जैसे स्वप्न अधिक ज्ञानवाद भाग्य अपने स्वरूप का बोध होते ही जागृत होते ही स्वप्न तो हो तो तो की सब बच्चों बाधित हो जाती है परमात्मा का ज्ञान होते दीखते हुए भी संपूर्ण प्रपंच प्रपंचवत क्या हो जाता है इसको चतुर्थी भूमिका वेदांत में बोलते हैं विचित्त की भूमिका है और ज्ञान में तो क्या दिल्कुल रहते योन व द प्रभा प्रपंचो दृष्टियानाम यत्र रामों यु दृष्टि कर्तव्याग्रवलोकता सर्भु ब्रह्म भावनाधसर्वृत्तीना प्राणायामस्तोधन प्रपंच सेख्य समीरण ब्रह्मासी वृत्तिरुरी तत तद्वृत्तिनल्यम कुंभक्राणसंयम अय्रगुद्धा घृण पीजनम दृष्टा दर्शन दृश्य इनका विराम हो जाता है वहां दृष्टि पहुंचनी है नाथाग्रह लोकनी जो दृष्टि है नाथ की नोक देखने वाली जो नजर है वो सच्ची नजर नहीं कल तो आपने तो सुनाया ही था कि लोग नातिका के अग्रभाग पर त्रातक करते हैं उसका नाम ही तरातक है उससे गंध रस रूप जर्श शब्द की सं होते है और पंचदूत की तमात्राओं का साक्षात्कार होता है आ, ये तमात्राओं के साक्षात्कार की एक बहुत बड़ी सिद्धि ये है कि आख बंद रहे रूप देख सकते हैं तो क्या विचित्र है कि वो नेत्र इंद्रिय जो है ना वो है सारे शरीर में जातक ये तो गोलक है जैसे स्पर्श इंद्रिय है वैसी नासिका भी सर्व शरीर व्यापक है रसना भी सर्व शरीर व्यापक है तो ये जो गोलक में तादात में है इसी के कारण परिचिनता है कन्मात्रा का साक्षात्कार होने पर बिना नाक के गंध बता सकते हैं बिना जीव के स्वाद बता सकते हैं बिना आंख के रूप बता सकते हैं और बिना त्वचा के स्पर्श और बिना कान के शब्द का ताक्षात तनमात्राओं का ताक्षात ताक, कारण सकता है उसको उस तन्मात्रा सामान्य बोलते हैं तो हतयोग की सिद्धि उसको मानते हैं कहा हतियोग की सिद्धि और कहा राजयोग और लय योग मंत्र योग तो बहुत बड़े हैं विश्व में जितना शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तदमात्रा है वो मैं हूँ और उसी में कोटि कोटी ब्रह्मांड बनते हैं ये विराट आत्मा का साक्षात्कार है तो ब्रह्मज्ञान हो गया अच्छा इन संख पदमात्राओं की जितनी वापना है जितने संस्कार हैं, वो जिस सूक्ष्म समस्ती में रहते हैं ना उसमें मैं हृदय नगर हूँ और उनकी जो कार्य समस्ती है उनमें मायावादिक माउपाधिक परमेश्वर अब तो दृष्टा दर्शन दृश्य का जहां विराम होता है एक तो दृष्टा दृश्य दर्शन का मजा लेते हैं रमण करते हैं एक होता है रमन और एक होता है उपराम और एक होता है विराम ऐसे समझो आराम उपराम राम विराम ये सब सबकी तृतियां होते हैं आराम मई प्रवृत्ति है मई वैराग्य प्रवृत्ति है राम मई भक्ति प्रवृत्ति है और विराम जो है ये विवेक की उच्च कोटि की दशा है सारी की सारी प्रिपुटी आप फिर से जान दिलाता हूँ कल एक सज्जन ने पूछा था। आप क्या कह रहे थे तो अच्छा स्वप्न काल में यदि कोई विदेश करे स्वप्न तो में साधु मिल जाए स्वप्न तो में शांत का विवेक हो जाए स्वप्न तो में जागृत के किए हुए विदेश का संस्कार उदय हो जाए एक महात्मा मिल गए स्वप्नों तो में और उनके साथ सांघ किया आ, बोले बेटा क्या चाहते हो तो महाराज हम चाहते हैं कि हमको तो आत्मा अनात्मा का विवेश हो जाए अब हम बैठे हैं उनके सामने और बोलते हैं कि जैसे धट का दृष्टा घट सिारे होता है वैसे ही ये चक्र में जो वृक्षलता आदि है ना ये नीलो लंबा देश ये जो घड़ी फेक फेक बोल रही है पेटन पर पेकन घड़ी बता रही है और नीलो लम्बा स्थान है और हजारों आदमी दिखाई पड़ रहे हैं और ये तुम्हारा जो शरीर है अरे ये जो तुम्हारा अंतकरण है ये जो तुम्हारी जागृत स्वप्न सुसुप्ति है ये सब दृश्य हैं तुम्हारी दृष्टि में और इसके तुम दृष्टा हो अब स्वप्न में हमने अनुभव किया अरे ये तो स्वप्न के सब दृश्य हैं ये दर्शन की वृत्ति है और मैं दृष्टा हूं ये स्वप्न में एक त्रिपुटी का अनुभव हुआ स्वप्न में त्रिपुटी होगी कि नहीं होगी अब हो गया जागृत जागृत होने पर उस स्वप्न की जो त्रिपुटी है वहां जो त्रैत है ना ज्ञाता रूप से मैं शरीरधारी देखता, था वृत्ति के रूप से मेरे अंतकरण में वृत्तियां उदय हो रही थी वृक्षकार वृत्ति हो रही थी और वहाँ संगीत सुनाई पड़ रहा था कोमल स्पर्श हो रहा था रंगीन रूप दिखाई पड़ रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद आ रहे थे और वहां भी गंध है नवेक हुआ क्या है जेले सतेहरणीदम विरो जी स्वप्न में जो देखता है जो सुनता है हैं? जो चूता है स्वप्न तो में जो सूगता है जो खाता है वो हुआ ज्ञाता जीवात्मा और उसकी मनोवृत्ति हुई साधन इंद्रिया हुई साधन और शब्द पर शादी हुए बोझ स्वप्न तो में त्रिपुटी बनी कि नहीं बने लेकिन वो चिंतन की दृष्टि से क्या है आत्म की दृष्टि से वो मिथ्या त्रिपुटी है कि नहीं है तो ये जागृत में जो त्रिपुटी बन रही है ना नारायण वो तो है दृष्टान स्वप्न तो की त्रिपुटी जागृत में मिथ्या है परंतु जागृत की त्रिपुटी समाधि में मिथ्या है ऐसा बात नहीं है जागृत की त्रिपुटी जागृत में ही अधिस्थानाभिन्न प्रत्यक चैतन्य की दृष्टि से प्रतीत होती हुई ही है मिथ्या है माने अधिष्ठान में अध्यस्त है दृष्टा की दृष्टि है बिल्कुल भिन्न नहीं है तो एक है दृष्टा और एक है त्रस्टा बोला दृष्टा है मन की उपाधि तो बनाया किसने तो नहीं बनाया कैसे बनाया ए? कि मन की करतूत को अपनी करतूत समझ लिया है ना मन के साथ एक होकर मन ने जो बनाया उसे सच्चा मान लिया तो मन हो गया सृष्टा और आत्मा हो गया द्रशा बोला श्रष्टा से मिलके मन से मिलके भ्रष्ट हो गया यही तो ज्ञान की अपेक्षा है है मन के साथ दोस्ती करके हम दुखी हो गए क्योंकि इसकी वासना कभी पूरी नहीं होती है कभी किसी ने वासना का अंत नहीं देखा है आ, अंतो नास्ती पिपा प्यास का अंत नहीं है अंतो नास्ती पिपा साया बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग बहु भीते मन पच गई है अवसर भीते दुर्लभ देह पाय हरिपद ध्वज कर्म वचन अरुसे मन पचते है अवसर बीते समय पूछ जाने पर मेरे प्यारे मन से भी पड़ेगा जो कुछ समझता है कि दिशा